रास्ते सड़कें और बीची माने छोटी बड़ी गलिया ये सब के सब सड़कें और बड़ी चौड़ी सड़कें राजमार्ग गलिया बाजार ये सब के सब उनको जो है वो सब दिखाई दिए वहाँ पर और चारो पूर्व बहुति बना चारो माने भी सुंदर है पर्यायवासी उसी के शब्द है बाजार भी बड़ा सुंदर इस प्रकार से सब बाजार सब पूर्व नगर सब बहुत सुंदर नगर बसा हुआ दिखाई दिया रामचरितमानस में देखते हैं तीन नगरों का वर्णन है अयोध्यापुरी का वर्णन है जनकपुरी का वर्णन है और लंकापुरी का वर्णन है हा? और तीनों नगरों की अपनी अपनी शोभा है और अपनी अपनी विचित्रता है ये सब देखो एक तो भगवान राम की नगरी है एक सीता जी की नगरी है तो एक रावण की नगरी है रावण की नगरी भी बहुत सुंदर है आ? लेकिन उसकी सुंदरता राक्षसी सुंदरता है देखो सुंदरताए सब एक सी नहीं होती अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने आप को सुंदर बनाने के लिए मेकअप करे आ? तो सबका मेकअप एक सा नहीं होता कोई किसी का मेकअप होगा तो तामसी होगा किसी का राजसी होगा किसी का सात्विक होगा मेकअप भी करते हैं तो लोग बात तरह तरह के अलग अलग ढंग दिखाई देते हैं मेकअप कैसी नगरियों की जो सुंदरता जो है ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदरता है अब इनको एक साथ लेकर के जब वो ये नगरिया पिछली हैं उनको एक साथ आप पढ़ करके देखो वो नगरियां कैसी हैं और फिर ये लंका की नगरी कैसी है इनको सबको मिलाकर तब अंतर आपको दिखाई दे जाएगा कि इनके सबके डिफरेंट कल्चर है सबके जिसका जैसा कल्चर वैसी उसकी नगरी जिस कल्चर के लोग बाग जिस संस्कृति के लोग बाग जिस नगर में रहते होंगे उस नगर को वो अपने कल्चर अपनी संस्कृति के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार वैसा ही बना लेंगे ऐसा देखने में आता तो ऐसे ही कहते हैं कि ये सब बाजार हजार खूब सुन्दर है खूब चमचमा रहे हैं ये सब हैं, और कहते हैं कि गजबाज खच्चर निकट पदचर रथ बरू को बने ये सब सवारियां हैं सड़कों पर हनुमान जी को सवारियां भी दिखाई दी हाथी चल रहे हैं घोड़े चल रहे हैं खच्चर चल रहे हैं निकटमन समूह खूब चल रहे हैं काम ये सबके सब सवार सब सब दौड़ रहे हैं चल रहे हैं लोग बाग और पदचर पैदल भी बहुत से लोग चल रहे हैं रथ बरूथन को बरने अमरथ भी बहुत से रथ गड़गड़ा कर सड़कों के ऊपर दौड़ते चले जा रहे हैं तो सब उस समय सायकाल उस समय ये सबके सब सड़कों सब सब सड़कें भी और सड़कों के ऊपर ये सवारियां भी सब दौड़ रही है वहां पर अ... बहुरूप निश्चर जूथ है अतिबल सेन्य बर्णत नहीं बने और निशाचर लोग सब जो हैं जितने रहने वाले वहाँ सब निशाचर हैं और बहुरूप मान तरह तरह के निशाचर लोग तरह तरह के रूप उनके है और जूथ अति बल और वो सब जूथ मने बहुत बलवान भी हैं और यूथ बने समूह के समूह बहुत से निशाचर है और सेन बर्णत नहीं बने हैं की सेना क्या कही जाए बड़ी सेना वहां निशाचरों की सेना लगी हुई है सब जगह सुरक्षा की और भी देखो वहाँ क्या क्या दिखाई देता है बन लंका में कहते बन बाग उपवन बाटिका सरकूप ये भी, सब है वहाँ पर। बन भी है बगीचे भी हैं उपवन भी हैं उप है, बाटिका भी है देखो ये सब पेड़ों के सब हैं है यहाँ फल फूल यहाँ फूल लगा दिए गए बाटिका हो गए उपवन हो गए माने जैसे बन तो है लेकिन वन जो है वो ट्रिम्ड वन है ट्रिम्ड वन बने सजा करके कतार से पेड़ लगाए गए हैं तब उपवन बन जाएगा और जहाँ कतार वतार कुछ नहीं जोन जहाँ जमी आया तो जमी आया पेड़ जमी पेड़ जमी लता जमी आई लता जमी झाड़ी जमी आई झाड़ी जमे घर जमी आई तो घाट जमी इस प्रकार के जो जहाँ है कहीं व्यवस्था नहीं है वो बन है तो कहते हैं इस प्रकार देखते हैं बन है बाघ है उपवन है बाटिका है सरकूपापी सो वही ये सब के सब वहाँ पर उसमें काम दिखाई देते है और सर सरोवर भी है और कुएं भी हैं और बावलियां भी हैं पानी की व्यवस्था सब जगह ये जो होती है वो सब जगह जगह कुछ तालाब इत्यादि पानी खूब वहां को उपलब्ध है और नर नाग सुर गन्या रूप मुनिमनो ये भी देखो वहां पर जो है ये है स्त्रीया भी सायंकाल सलकों के ऊपर विचरण करती हुई घूम रही हैं टहल रही है वार्किंग के लिए निकली है मार्केटिंग के लिए निकली है वो साब वहाँ पर दिखाई देती है कौन नर मनुष्यों की स्त्री कन्याएं और नागों की देवताओं की गंधर्वों की माने ये सब विभिन्न जातियों के जितने भी है ये हैं, उन सब की लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वे सब सड़कों के समय बड़ी सुंदर सुंदर सजावट कर करके सब सड़कों के ऊपर घूम रही हैं। रूप मुनि मन मोह मैंने सुंदरता बता दी उनकी वे भी सब बहुत सुंदर है और इतनी सुंदर है मुनियों की भी को मोहित करे ऐसी सबके सब विचरण सब कर रही है और फिर अब देखो फिर कहते हैं कहूं माल देह विशाल माल के मन मल, मैने कहीं कहीं जो है वो हो जो जो लोग अखाड़ों में लड़ते हैं अपने शरीर की खूब मालिश करते हैं खूब फिर मसल्स बनाते हैं वो मल लोग ऐसे जो है वो वे लोग फिर बहुत से हैं वहां पर और देह विशाल उनके शरीर तो विशेष रूप से बड़े बड़े मोटे मोटे भारी भारी शक्तिशाली उनके शरीर है शैल समान पर्वत के समान उनके शरीर हैं ऐसे ऐसे निशाचर है वो और अति बल गरज और वो खूब उन शरीर में उनके बल भी बहुत है और उस बल के कारण फिर वो खूब गरजते हैं अब देखो मैंने अखाड़े जगह जगह अखाड़े हुए हैं वहां पर लगे हैं उन अखाड़ों में ये निशाचर लोग अपने जो है वो व्यायाम करते हैं शरीर को पुष्ट बनाते हैं एक दूसरे से अखाड़े में कुश्ती लड़ते है और जब लड़ते है कुश्ती तब गर्जरा करते हैं ताल ठोकते हैं गरजते हैं दूसरे को ललकारते हैं ये सब कर रहे हैं तो ऐसे ही मल्ल लोगों की देखो दिखाई दिए नाना अखाड़े ने भिराई बहुबेदी नाना अखाड़े मन बहुत से अखाड़े हैं अखाड़े के मन है जहां पर के वो जमीन खोद करके और मुट्टी मुलायम करके युद्ध करते हैं वो अखाड़े तरह तरह के वहां पर है और भिड़ही बहुबेदी वो आपस में एक दूसरे से मल युद्ध करते हैं तो वो सब टकराते लड़ते हैं एक एकन तर्जही तरजही मन ललकारते हैं तरजते हैं और गरजते हैं ये सब होते हैं तो इस प्रकार अखाड़े लगे हुए है उनको भी दिखाई दे हनुमान जी को तो देखो नगर के सब सब प्रकार के सब दृष्टि सब तरफ से हनुमान जी ने खूब सावधानी से खड़े खड़े पर्वत पर से सब देखा उन्होंने करी जतन भट्टोटन विकटन नगर चहुंदे से रक्षा ही और फिर देखा की हनुमान जी को तो नगर में प्रवेश करना है तो ये भी देखते है इस नगर की रक्षा कैसे हो रही है जाएंगे तो रुक आउट पड़ेगी तो उन्होंने देखा कर जतन माने नाना प्रकार के यत्न करके भटकोटिन बटवन भट लोग और रक्षक माने जो जो कहना चाहिए सैनिक लोग ये सैनिक लोग जो है करोड़ों सैनिक लोग जो है चारों तरफ से उसकी रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं और विकटतन उनके सबके शरीर बड़े विकट हैं है बड़े बलवान हैं वो सब निशाचर उनकी रक्षा में लगे हुए हैं और नगर चाहूदे सर छाही और चारों तरफ चारों तरफ से नगर की रक्षा करने वाले इस प्रकार से लगे हुए हैं बड़े बड़े शक्तिशाली सैनिक लोग घेरे हुए उसको अब देखते हैं अब एक बात और रह गई कहते हैं कि ये सब लोगों को हनुमान जी ने खाते भी देखा क्या देखा कहूं महेश कहीं तो खा रहे हैं भैंसे और मानुष कहीं मनुष्य को भी खाया जाते हैं गाय खा जाती हर गढ़े खा जाते हैं अज बकरी खा जाते हैं खल निशाचर भक्स ये निशाचर का खल तो निशाचर का विशेषण है ये ऐसे दुष्ट निशाचर जो है ये इनका भोजन इस प्रकार का है ये सब जितने पशुओं को खा जाए मनुष्यों को भी खा जाए भैंसे भी खा जाए बकरी भी खा जाए मुर्गी भी खा जाए सब इस प्रकार के सब जानवर जितने हैं इन सबको सब खाने वाले जो है ये ये बड़े खल निशाचर जो है ये खा जाते हैं, ये खाते नहीं है, भक्षते हैं भक्षण बात दूसरी है अब खाना बात दूसरी है तो ये सब सब इनका भक्षण करते हैं हैं कहते लाग तुलसीदास तो इनकी कथा कुछ भी तो कही अब अब ये लगी तुलसीदास तो जी कहते पूछते है हमसे लोग कहते हैं कि भाई तुम लंका कितनी तारीफ क्यों कर रहे हो इतनी लंका और इतनी तुम सुंदर उसे बता रहे हो और इतने सत्यशाली लोगों को वर्णन कर रहे हो इतना विस्तार से वर्णन करते चले जा रहे हो क्या हो गया तुम क्या जरूरत थी इसकी तो कहते हम देखो क्यों इसका वर्णन करने यही लाग तुलसीदास माने इस लाग में इस कारण से तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही इनकी कथा जो है थोड़ी सी कथा हमने जो कही और इनकी सुन्दरता का भी वर्णन कर दिया इनकी महिमा का भी इसलिए वर्णन कर दिया क्यों कर दिया कि रघुबीर सर तीर्थ शरीरन त्यागति है सही ये भी इनको सबको सदगति प्राप्त होने वाली है सबको अब जिनकी की सदगति प्राप्त हो उनकी सबकी प्रशंसा करनी चाहिए इनकी सदगत कैसे हुई जैसे कोई तीर्थ में शरीर छोड़ता है तो उसको सदगति प्राप्त हो जाती है ऐसे ये सब भगवान के सर बाण रूपी तीर्थों में भगवान के बाण जो है वो तीर्थ स्थल है और उनमें बाण अगल करके ये सब मरेंगे तो मानो ये सब तीर्थ स्थल में इनका शरीर छोटेगा मैंने भगवान जिसको की मारे भगवान के बाण जिसको की लगें फिर वो व्यक्ति शरीर छोड़ेगा तो उसे सदगति ही प्राप्त होगी तो कहते रघुवीर सर सर के पीछे रघुवीर लगाया भगवान के बाण से सब मारे जायेंगे तो उस उसी तीर्थ में शरीर अन त्याग अपने शरीरों को त्याग त्याग करके ये त्याग गति पी हैं सही ये सब तो सब जीव ही है अंतता जिन्होंने समय जो है राक्षसी शरीर धारण किया हुआ है और इनके कार्य इस प्रकार के हैं भक्षण करते हैं इन सब पशु मनुष्य इत्यादि को सबको खा जाते हैं ये सब के सब खाने वाले जो है ये निशाक्षर इस प्रकार के हैं लेकिन इनके भी शरीर छूटेंगे भगवान की कृपा से और ये इनको सबको सदिगत प्राप्त होगी इसलिए जिनको भी सदगत प्राप्त हो जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो ये भगवान की कृपा इनके ऊपर यही है कि भगवान ने बाल मारा और ये मर गए और सदगत प्राप्त हो गए ये भगवान की कृपा है ये न समझो कि भगवान ने इनके साथ में इनसे साथ में कोई द्रोह किया और इनका अहित किया परमात्मा अहित कर ही नहीं सकता एक सिद्धांत यह कि परमात्मा शिव स्वरूप है कल्याण स्वरूप है परमात्मा करेगा तो कल्याण ही करेगा कल्याण कर ही नहीं सकता अशुभ कर ही नहीं सकता बिगाड़ सकता ही नहीं कुछ ये तो जीव ही है जो अपने कर्म से अज्ञान के कारण से अपना विनाश करते रहते हैं अपनी दुर्गत करते रहते हैं और उन, और अपनी ही दुर्बुद्धि के कारण भगवान को भी दोष देते रहते हैं कि देखो भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर, कर दिया हमारी हानि कर दीवार ये भी उसकी अपनी दुर्बुद्धि है लेकिन परमात्मा का तो स्वरूप ही ऐसा है कि जो करेगा तो कल्याण ही करेगा मारेगा भी तो भी कल्याण ही होगा पुर रखवारे देख बहु कपि मन की विचार कहते इस प्रकार से जब देखा कि चारों तरफ से नगर के रक्षक बड़े बड़े बंद वीर सैनिक लगे हुए हैं और उसमें भीतर प्रवेश करना आसान नहीं है बड़ी बड़ी ऊंची-ऊंची दीवालय बनी हुई हैं उनको पार करना आसान नहीं है चारों तरफ खूब बंद लगा हुआ है उसको भी पार करना आसान नहीं है और तो देखा की उसमें लंका में प्रवेश करना मुश्किल है पूर्व रखबारे देख बहु कभी मन की विचार अब हनुमान जी सोचे जाना तो है ही उसमें लेकिन कैसे जाए उसमें तो अति लघु रूप धरम नगर करो पैसार इशार तो के हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा करना चाहिए कि अब इन लोगों से लड़ना ठीक नहीं है हा? और ज्यादा विशाल शरीर बना करके जिनसे ईद करना शुरू कर दें तो अभी नगर भर में खरबा पड़ जाएगी सर रावण कल दौड़ा देखने के, के लिए कौन विशाल आ गया पर्वत पर्वताकार कौन बानर आ गया है इसलिए इन्होंने सोचा कि सब खड़बड़ न पड़े नगर में तो चुपचाप घुसने तो कैसे घुसे कि शरीर बनाओ छोटा खुद छोटा शरीर बनाओ इतना छोटा शरीर बनाओ कि ये सब निशाचर बड़े बड़े निशाचर देख भी ना पावे की कौन निकल गया ऐसा करके छोटा रूप बनाओ तो अति लघु रूप धर्म एक बात ये और दूसरी बात निश्चित रात में रात में नहीं दिखाई देगा अंधेरे में तो उस अंधेरे में निकल चला ये दो तरीका उन्होंने सोचे उसमें लंका में प्रवेश करने के लिए तो ये विचार करके उनको ये रास्ता सुन पड़ा तो आते लग रूप धर से नगर करो पैसार पैठार वैसे तो मतलब ये है कि नगर में पैठार करें पैठे पैठे माना प्रवेश करें ठाका हो गया साह नगर करो कि नगर में प्रवेश करें अब आगे देखिए कैसे नगर में प्रवेश होता है <स्थाँगा> तो मशक समान रूप कभी धरी लंक ही चले सुमिर नर हरी नाम लंकनी एक निश्चरी लंकनी। तो कहे चले से नि निदरे जाने ही नहीं मरम सठ मोरा मोरा हार जहा लग चोरा।, चोरा मुठिका एक महाकपिहि रुद्र मत धरनी ठनमी पुन संहारी उठी सोलंका जोर पान करे विनय सुशंकार जब रावण ब्रह्म परदीना चलत विरंच कहा मुहिचीना विकल सिते कपिके मारे तब जान सुनिश्चर संहारे तातमोरियत पुण्य बहुता क्यों नयन राम करदूता स्वर्ग तो अपवर्ग सुख धरिय लायिकंग तूलताय शकल मिल जो सुख लव सतंग अंगसिया रामचंद्र की जय परम हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय तो हनुमान जी ने फिर छोटा रूप बनाया मशक समान रूप कप धरी हनुमान जी ने मशक के समान रूप धारण किया हथ लगाने में सावधानी रखनी चाहिए मशक समान रूप दिया मशक रूप नहीं धारण किया ऐसा नहीं कि मच्छर बन गए और गुजर गए ऐसा नहीं <coughs> जैसे विप्र रूप धरे कपिता गए विप्र तो तो रूप री तो विप्र तो का रूप धारण किया लेकिन यहां ये नहीं कहते मसक रूप धरी कपिता ऐसे नहीं कहते, नहीं, कहते नहीं कह सकते तो चौपाई कौन बिगड़ती थी मशक रूप धरी कपिता अच्छी चौपाई बनती है लेकिन मशक रूप नहीं धरा मशक समान रूप कपिध रहा कपि लेकिन मशक बहुत मान मच्छर बहुत छोटा होता है इसलिए रूप छोटा बनाया तो छोटी चीज को याद दिलाने के लिए छोटे जंत को उपमा देने के लिए मच्छर का नाम ले दिया मशक का नाम ले दिया घुनगने का नाम जिससे की समझ में आवेगा बहुत छोटा रूप धारण कर लिया बस छोटा रूप धारण किया हनुमान जी हनुमान जी मानव रूप ही रहे और फिर लंका में प्रवेश किए लंका ही चले सुमिर नरहरी अब उस पहाड़ उतर करके और दूसरे पहाड़ के ऊपर जहाँ पर लंका बसी हुई थी उसमें लंका में जाकर के उसके द्वार पर पहुंचे और उसमें प्रवेश द्वार में घुसने की कोशिश करने लगे सुमिर नरहरी प्रवेशन नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा जैसे चौपाई याद ऐसे फिर जब वो हो उसमें प्रवेश करते हैं तो कहते हैं कि देखो हन, भगवान का स्मरण करके जाते हैं नरिहरी का स्मरण करते हैं आप नरिहरी कौन है नृसिंग भगवान तो नृसिंग भगवान का स्मरण करके जाते देखो जहां वीरता की बात आती भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं लेकिन जहां युद्ध और वीरता की बात आती है और भगवान का नाम लिया जाता है तो वहां पर नाम दिया जाता है नरसिंह भगवान का हनुमान जी का नाम लो और दूसरों का नाम लो वो तो अलग बात है लेकिन भगवान ही का नाम हमें लेना है तो भगवान का क्या नाम लें जब युद्ध के लिए चले भगवान ही का नाम लें तो कौन से मैंने उसके लिए वीरता का, का काम करें तो कौन सा नाम लें तब भगवान ने तो कछबू का रूप धारण किया घोड़े का विरूप धारण किया मछली का विरूप धारण किया अब इनके सबके नाम नहीं लेने और को बामन रूप का नाम लेकर के आप युद्ध करो अरे तो बामन नाम याद करोगे तो आप स्वयं भावन हो जाओगे जहां से रह जाओगे गीता भर के इसलिए ऐसे नहीं भगवान राम भी सौम्य रूप है भगवान कृष्ण भी मुरली बजाते हुए मधुर रूप है अब इनका नाम लेने से क्या हो नाम ऐसा लो भगवान का जो सबसे विकराल हो तो वो विकराल रूप भगवान का है नृसि तो उनका रूप था याद किया याद किया भगवान राम ही तो लेकिन भगवान राम जिस समय की नरसिंह रूप उन्होंने धारण किया था उस नृसिंग रूप का नाम स्मरण करके हनुमान जी प्रवेश करते लंका ही चले सुमिर नर हरे बस नाम करी एक निश्चरी अब जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर लंकनी नाम की एक निशाचरी वहां आ गई सो कह चले सुमोहिनी निदरी बस उसने देख लिया हनुमान जी चांदी छोटा रूप बनाया हो तो दूसरे देख लिया और आके कहने लगे अच्छा हमारी उपेक्षा करके तुम चले जा रहे मेरा निरादर करके जैसे मैं कुछ हुई नहीं मुझसे कुछ पूछने ताछने जरूरत ही नहीं आप घुसे चले जा रहे ऐसे बोली आकर के अब लंकनी नाम से क्या पता लगता है कि लंका जो है उसी का नाम लंकनी है लंका लंकनी में कोई अंतर आगे स्पष्ट हो जाएगा देखो तो स्वयं बता देंगे ये लंकनी, लंकनी कुछ नहीं लंकाई है तो कहते जाने हो नहीं मर्म सठ मोरा तो लंकनी कहती कि देखो तुम मेरे मर्म को नहीं समझते हो मेरे मर्म के मने मैं मुझ में क्या सामर्थ्य क्या शक्ति है वो तुम मेरी तुम नहीं तुम समझते हो मोराहार जहां लगे चोरा क्या मेरा काम यह है कि जहां तक तो जितने भी चोर हैं बस चोर जितने उन्हीं को मैं खाती हूँ सबका अलग अलग खाना भोजन है हमारा खाना चोर जहां चोर होगा खा जाएंगे तो तुम चोरी करके इसके भीतर घुस रहे हो इसलिए इसके माने तुम समझ जाओ होशियार हो जाओ माने तुम तो हमारे भोजन हो तुम्हें खा मैं तो मोरा हार जहां लगी चोरा तो जब हनुमान ने देखा कि अरे इस प्रकार थी तो मुझे खाने के लिए तैयार है तो हनुमान जी ने फिर मशक रूप छोड़ दिया थोड़ा अपना शरीर जैसे उसका लंकिनी का जैसा शरीर आकार था उसी प्रकार से उससे भी शक्तिशाली बड़ा रूप हनुमान जी ने तुरंत रूप धारण किया बड़ा यहाँ पर थोड़ी ये ज्यादा विस्तार नहीं करते हैं थोड़ी बात भी हुई आपस में लंकिनी से और हनुमान जी की वार्ता भी हुई लंकिनी ने पूछा इनसे हनुमान जी से कि तुम कौन हो क्यों चुपचाप इसमें घुसे जा रहे हो लंकिनी ने अपना परिचय भी बताया कि मैं इसके लंका किसके द्वार पर यहां पर सुधा रक्षा करती रहती हूँ जैसे उसने थोड़ा सा बताया कि मेरा आहार इन चोरों को खा जाना इत्यादि है ये सब बात हुई लेकिन उसने फिर जब ये कहा कि नहीं हम तो तुमको खा जाएंगे खाने के तैयार हुई उनको तब हनुमान जी ने क्या किया मुठ एक महाकपि हनी हनुमान जी ने एक घूसा उसके मारा हनुमान जी जब जिसके घुसा मारते हैं उसके होश हलाश बिगड़ जाते है बेहोश हो जाता है और दाहिने हाथ का घुसा अगर इसके मार देते तो ये उसी समय मर भी जाती जैसे वो मर गई थी अभी सिंगिका ये जब तो हनुमान जी ने उसको ज्यादा नहीं मारा बाएं हाथ का घुसा धीरे से मारा हा? लेकिन जिसके अंदर बहुत ताकत होगी धीरे तो से भी मार देगा तो भी हाल बेहाल हो जाएंगे तो का एक महाकपिहनी रुद्र बमत धरनी जन्म जमीन में गिर पड़ी वो और जमीन में जब मुंह भरा जमीन में गिरी तो मुंह फूट गया उसका खून आने लगा पुन संभारी उठी सो लंका अब हनुमान थोड़ी देर देखते रहे क्या गति उसकी हुई फिर वो सब उठी फिर फिर संभाल करके उठी वो, खड़ी हुई सीधी और जोर रे पानी करे विनय शंका अब वो हाथ जोड़ करके हनुमान जी से डर गई और हाथ जोड़ करके हनुमान जी की प्रार्थना करने लगी मैंने हनुमान जी की प्रार्थना करने माने हनुमान जी की शरण में हो गई अब वो उसने अपनी बंद नहीं दिखा दी गई नहीं हम तुमको खा जायेंगे हम तुमसे लड़ेंगे करेंगे तो विरोध करना उसने बंद कर दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी क्यों प्रार्थना करने लगी उसने प्रार्थना में सब कहा, कहा कि अरे भाई आप तो भगवान श्री राम जी के परमात्मा के दूत हो भगवान ने इसके माने हैं भगवान ने अवतार ले लिया है और तुम उनके दूत हो उनकी सेवा के कार्य में लगे हो तुम्हारा दर्शन प्राप्त तो, तो बड़ा दुर्लभ है ऐसे करके उनकी प्रशंसा करने लगी प्रार्थना करने लगी विनय करने लगी और ये भी बताया अब हनुमान जी भी ये देख करके आश्चर्य करने लगे कि ये आप हमारी प्रार्थना क्यों करने लगी इतनी बुद्धि क्यों पलट गई तो उसका कारण उसने बताया कि जब रावण ही ब्रह्म वरदीना के प्राणी बात बताती है कि जब वो रावण कर रहा था तपस्या तपस्या करते करते ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से रावण ने वरदान मांगा की कि हम किसी के मारे न मरे तो ब्रह्मा जी ने कह दिया की आठ हल्के चाहते तो उनको छोड़कर बाकी तो किसी से नहीं ये वरदान उन्होंने दी तो कहा ये कि तुम जो है इतने लाखों वर्ष तक तुम जो है ये है रह करके लंका में तुम राज्य करोगे और उस काल तक के बता दिया ब्रह्मा जी ने और बड़े शक्तिशाली तुम होगे हम्म ये सब जो बता दिया तो कहा कि हम भी हमने भी सुना कि ब्रह्मा जी ये वरदान दे रहे हैं और ये ये भी ब्रह्मा जी ने बता दिया कि तुम जाकर श्रीलंका में बास करो और वो तुम अपनी राजधानी बनाओ और तुम तीनों लोगों को तुम विजय कर लोगे ये सब उन्होंने ब्रह्मा जी ने बता दिया तब ये कहने लगी कि हम भी वहां पर थे जब ये वरदान हो रहा था तो ब्रह्मा जी ऐसे वरदान देकर चलने लगे तो लंकनी कहती कि तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान लंका में ये निशाचर इतने दिन तक बास करेगा तो हमारी क्या दशा होगी ये लंकिनी की माने लंका है तो लंका नगरी मानो वही मूर्तिमान रूप है जैसे पृथ्वी गोरूप ढाल करके भगवान के पास पहुंची ऐसी तो लंका जो है वो हो वो हो स्त्री रूप धारण करके ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हुई हाथ जोड़ करके कि किसाचर इस नगर में बास करेंगे तो बड़े दुखी की बात हमको बहुत कष्ट होगा इनको सबको देख करके नगर में बसा करके तब तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ ठीक है लेकिन आप इसको तो इसका इतने काल तक तो ये रहेगा रहेगा लेकिन चलत ब्रंश कहा मु चिन्ह ब्रह्मा ने चलते समय मुझको ये चिन्ह बताया मैंने ये बताया एक पहचान बताई चिन्ह पहचान ये पहचान बताई कि विकल होश है कपी के मारे कि एक दिन वो आएगा जब एक बानर तुम्हारे पास आवेगा और वो तुमको घुसा मारेगा और तुम तुम्हारे हाल बेहाल हो जाओगे तब क्या होगा कि तब जाने सुधिश्चर शे तब तुम समझ लो की बस निशाचर सब मारे जाएंगे और तुम्हारी लंका उस समय निशाचर विहीन हो जाएगी पहचान बता तो ऊपर देख देखा है ना लंका ही है पुनि संभार उठी सो लंका। सोलंका तो क्या है जैसे एक नगर होता है नगर का अधिष्ठात्र देवता होता है ऐसे लंका एक नगरी है उसकी अधिष्ठात्र देवी है ऐसा मान लेकिन अब आप निशाचर लोग बात कर रहे हैं तो रावण की सेवा में वो समय है इसलिए निशाचरी का रूप थे लेकिन जब हनुमान जी ने उसके गुस्सा मारा तब उसको ये समझ में आ गया अब निशाचर लोग मारे जाएंगे अब समाप्त हो जाएंगे अब हमारे नगर में सब साधु संत पुरुष जैसे विभीषण वास करेगा अब विभीषण के राज में सब सब साधु प्रकृति के लोग ही रहेंगे ये आप परिवर्तन लंका में आया, आने वाला है तो उसकी सूचना यहाँ मिली तो हनुमान जी ने दूसरे प्रकार से ये भी कह सकते हैं हनुमान जी ने लंकनी को क्या घूसा मारा एक प्रकार से लंका के द्वार पर पहुंच करके लंका को ही घूसा मार दिया अब लंका का अंतिम काल आ गया हनुमान जी के द्वार पर पहुंचते ही अब लंका के विनाश का लंका में रहने वालों के सबके विनाश का काल आ गया इसकी सूचना इस प्रकार से देती तो तो अति पुण्य बहुता दे कैन रा देखो ब्रह्मा जी ने जैसा बताया था तो वैसी बात है भगवान ने परमात्मा ने समय अवतार ले लिया है वो आएंगे रावण को मारेंगे और हनुमान जी तो उनके जूते हैं तो वो कहती भगवान के दूत के दर्शन हुए यह भी बड़े पुण्य की बात है मोरे अति ताण्य बहुता मेरा बड़ा पुण्य है जिसे कां से आपके दर्शन हुए देखो ना नयन ना राम कर दूता भगवान के भक्त के ज्ञानी व्यक्ति के भगवान के भक्त के भगवान के दूत के भगवान के सेवक के इनके दर्शन करने से पुण्य का लाभ होता है आप नष्ट होते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है तो ये आप सुन से हुआ इस अब ये अब इसको ये प्रार्थना करते हुए अंत में ये भी सत्संग की बात भी कह देती है हनुमान जी जैसे संत हनुमान जी जैसे भगवान के सेवक उनके लिए अब लंकनी के पास से ज्यादा देर तो रुकते नहीं इनको अपरना है इसलिए लंका में प्रवेश करते हैं तो तांत स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला तो एक अंग ये सत्संग की महिमा है ये कहते हैं कि तांत अगर एक तराजू बनाई जाए उस तराजू में एक पलड़े पर स्वर्ग और अपवर्ग सुख रखा जाए धरिये तुला एक अंग मने एक पलडे पर एक पलडे पर सब स्वर्ग रख दो अपवर्ग रख दो ये सब रख दो और दूसरे पर्दे पर सुख लव सत्संग एक क्षण मात्र का सत्संग दूसरे पर्दे पर रख दो तो भी वो पल्ला सत्संग वाला पल्ला नीचे चला जाएगा भारी पड़ेगा और स्वर्ग और अपवर्ग का पल्ला ऊपर टंग जाएगा टूल ही सकल मिल ये कहते हैं स्वर्ग और अपवर्ग के सुख ये सब मिलाकर के भी सत्संग के सुख के बराबर एक नहीं है ये सत्संग की नहीं बात। सत्संग बड़ा दुर्लभ है सत्संग में व्यक्ति का सत्संग एक ऐसा स्थल है ऐसा अवसर है समय है जहां पर कलयुग प्रवेश नहीं करता जहां पर व्यक्तियों के जितने भी जीवन के कितने भी दुख हों वो सत्संग में पहुंच करके वहां से विनष्ट हो जाते हैं उस समय व्यक्ति के मन में चाहे इतनी अशांति हो सत्संग में पहुंच करके उस शांति को प्राप्त हो जाता है सत्संग में जहां भगवान की कथा सुने सत्संग की बात हो परमार्थ की बात चल रही हो उस बीच में हर व्यक्ति जहां जितना आसक्तियों में पड़ा हुआ हो उसे लगे कि मेरे समान अनासक्त तो कोई है नहीं मैं सबसे ज्यादा व्यरक्त हूं मुझमें किसी प्रकार की कामना है ही नहीं ये हर कोई अनुभव समय जो है सत्संग में करने लगता है ये सत्संग की महिमा है तो कहते हैं एक क्षण मात्र के भी सत्संग में जो सुख प्राप्त होता है वो सुख तो स्वर्ग में भी नहीं है स्वर्ग में भी समस्त कामनाओं की समाप्ति नहीं होती स्वर्ग में भी समस्त दुखों की समाप्ति नहीं होती <coughs> इसलिए कहते हैं उसकी तुलना में सत्संग का सुख जो है वो उससे भी महान है तो कहते हैं कि तुलनाता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग जो लव मान छोटा सा एक क्षण मात्र का सत्संग जितना सुख देने वाला है इस प्रकार से अब इसके बाद में जब ये लंकिनी से निपट लिए हनुमान जी तब अब नगर में प्रवेश करते हैं और फिर उसमें नगर की प्रवेश की कथा प्रारंभ होती है नान्या स्पृहार रघुपते हृदय स्म दत्यम बदा च भवान अखिलांतरात्मा भक्ति प्रयशर गुपुंग मे का दोस कंश्रीराम जय राम जय जयराम